कर्म शरीर करता है आत्मा कुछ नहीं करता ज्ञानी जानता है कि आत्मा तो कुछ करता नहीं अपने को शरीर मानता नहीं शरीर के कर्म को भी अपना कैसे माने शरीर के कर्म को अपना नहीं मानता शरीर को अपना नहीं तो कर्म को अपना कैसे माने और ज्ञानी को अपने को शरीर मानता है तो कर्म को भी अपना मानता है शरीर को जो अपना मानेगा तो कर्म को भी शरीर का अपना तो कर्म भी शरीर का अपना ही हुआ अज्ञानी शरीर को अपना स्वरूप मानता है अज्ञानी शरीर को अपना नहीं मानता है तो शरीर के कर्मों से सम्मक्त हो गया हुआ तो शरीर को अपना न मानने से शरीर के कर्म हमारे ऊपर नहीं बंधन करते अपना तो कर्म लगता है अपना कुछ करता नहीं तो लगेगा कैसे बात जो करेगा वही भरेगा शरीर करता है तो शरीर भरेगा जो करता वही भुगता जो करता नहीं भुगता कैसे आत्मा का तो धर्म नहीं है तो शरीर के खान पान शरीर नहीं है और अच्छा शरीर को अपना मानता ही नहीं सबकी तो पी। खाना पीना सोना जागना सब शरीर नहीं होता है आत्मा न खाता है न सोता है न जागता है तो एक तो कर्म से कोई संबंध नहीं शरीर से संबंध नहीं कर्म से संबंध नहीं कर्म से संबंध है सबसे संबंध है सारे संसार से संबंध है शरीर से सारे संसार से संबंध है शरीर के सबन से भी संसार के सबन से भी अकाल पढ़ा भूतल हुआ तो सुन के भी दुखी सुखी होते हैं शरीर से संसार का संबंध है शरीर के सुख दुख से सुखी और संसार से भी सुन के होता था नहीं है ना हो तो भोगता बन जाएगा शुभ शुभ कर्म शरीर से होते हैं। आत्मा कुछ है। नहीं होता है आत्मा शुभ नहीं होता तो शरीर को तो अपना मानता नहीं तो शुभ वशु का अपना कैसे मानेगा नौवा मन ही निश्चय करके गगन के आकार वाला मन ही निश्चय करके सब ओर को मुख है मन से आत्मा अतीत है मन ही संपूर्ण विश्व है परमार्थ से मन भी सत्य नहीं है जहाँ मन है वही संसार है जहाँ मन नहीं है वो संसार नहीं है मन ही माया है मन ही असत है सब असत्य है माया है भ्रम है हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं तो कुछ मान लिया सत्य को सत्य मान लिया दुखी है असत को सत मानो तो कोई दुख नहीं होता so, अपने में सपनों को अब मान सकते भी साथ मान सकते है जागत तो सपना सत्य दुख सुख भी सत्य हो गया कुछ नहीं रहेगा ऐसे ही सब सपने में हो रहा है जागत में सपना ही है जो कुछ हो सपने में हो रहा है जब जागते हैं स्वरूप तो में तो सब हो जाते हैं सारा जागत के जितने दुख सुख ऐसा सब हो जाते हैं ऐसे तो सूखे में जाते हैं तो सब असत हो जाते हैं और अजागत में सब सत्य तो तो तो है में कभी सत्यों के बात है कभी असत्य हो बात है कई दूसरा भ्रम है जागत में सब सत्य सो जाते हैं तो सब होते हैं कुछ नहीं रहता तो जो कभी दिखे कभी नहीं वो सत्य नहीं होता माया है ब्रह्म है मन ही जगत है मन ही ईश्वर है मन ही ब्रह्म है मन ही अज्ञानी है मन ही ज्ञानी है मन ही पापी है मन ही पुणात्मा है मन ही स्वर्ग में जाता है मन ही नरक में जाता है मन ही बंधन है मन ही मुक्त होता है मन ही माया है हुआ कुछ नहीं मनोविनाश बिना, मन के सिला कुछ नहीं है आत्मा प्रसंग है निर्विकारैत है नहीं इसमें मन ही व्यत है अद्वैत में सब सबके हो रहा है अपना सामना द्वितीय है उसमें उसके सिवा कुछ है नहीं जो कुछ है सब अद्वैत में हो रहा तो द्वैत तो में छोड़ दो तो अद्वैत में स्थिति हो जाए बैठ करके बात की बातें करते होते हैं में बैठ के अड्स की बात नहीं करते हैं। मनोही केला मनो मिला आपने सर कर देते हो आप एकदम मैंने कोई किसी का अस्तित्व नहीं मन ही सब जगह खेल रहा। अकेला इतना कर मन रुख माया माया कुछ नहीं करता मन कुछ नहीं हुआ ना खेल हुआ उसके। कुछ तो हुआ नहीं बेला हुई से बात रहा सब अवतार मन नहीं होता है मन से बाहर कुछ नहीं है सब मन में व्यास नारद बसे मनोविलासा मन नहीं है सब अवतार मन नहीं होता है मन नहीं है मन ही बुद्धि बन जाय करता तब तो बुद्धि होता है संकल्प करता है तो मन है चिंतन करता है तो चिंता है और हमारे हंसा करके चार व्यक्तिया मन ही है मैं आत्मा को प्रत्यक्ष अथवा तिरोहित इस प्रकार देखो क्योंकि मैं एक ही हूँ और यह दृश्यमान सर्व रूप भी हूँ और निरंतर आकाश से भी आत्मा एक आकाश से भी सूक्ष्म आत्मा सब भी माया नहीं है हाँ। आत्मा परमात्मा सब मात्र माया है वास्तविक ब्रह्म में तो शब्द नाम रूप है नहीं जितने नाम रूप है मारा है और नाम रूप माया करते कुछ नहीं ब्रह्म तो को आत्मा परमात्मा जीव जगत शब्द मात्र माया है सब माया करते हैं ब्रह्म शब्द नहीं है और वो रूपगंध नहीं है उसका तो निरूपण भी नहीं है इतने सब दर्श नाम रूप सब माया के हैं तो माया कहीं निरूपण हो रहा है माया कहीं सब हो रहा है कैसे जो है नहीं नहीं होता और तो सदा विद्यमान है और सब विद्यमान है अपना की सार्थ कितने अविद्यमान है नहीं एक आत्मा ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है माया ब्रम भ्रांति धोख झूठा सुन है एक आत्मा ही सत्य है बाकी सब असत है सत्य सब वही वस्तु है पिछले तो कुछ ही नहीं है सत्य आत्मा है असत सारा जगत है असाथ असाथ तो सारा जब सब सिन्न जितने सब असत को छोड़ू तो सत्य रह जाए सारा अकेला सब में हो रहा है सत्य में कुछ नहीं हो रहा है असत का चलकर में सत्य मानकर दुखी सुखी हो रहे है असत का सत्य तो सारे दुख मिल जाए हम जानते नहीं सुनते भी नहीं मानते इसीलिए दुखी सुखी हो रहे हैं, साथ तो जा। भी भी हो रहे हैं। कहते साथ है ब्रह्म का जगत मिथ्या है ब्रह्मी सत्य सत्य मान लिया बस झगड़ा लग गया के बन सब में सारा जगत है तो तो कुछ नहीं है नहीं, बार बार सुने सब तो भी हो जा पहले तो सुनने को नहीं मिलता सुनने के मन जाता जल्दी जल्दी नहीं करता नहीं है जगत उसे भिन्न नहीं है तो द्वैत हो जाएगा और आत्मा देश उसके सिवा कुछ नहीं है तो जगत इससे भिन्न नहीं है आत्मा को न जानना ही जगत है आत्मा को तो जगत कहीं नहीं आत्मा के ज्ञान से जगत भाष रहा है आत्मा के ज्ञान से सब आत्मा ही है दूसरा कुछ नहीं है रस्सी के ज्ञान से सा सांप भाषता है रस्सी के ज्ञान होता है तो रसी का सुख नहीं है सांप नहीं है सिख नहीं है कहा तो और भी है लेकिन आखिर में तो सार यही कहा आखिर में तो कहते हैं कि माता पर सरंग नानक मेरे सिवा कुछ नहीं है पर मात्र धनंजया मेरे सिवा कुछ है नहीं तो भगवान के सिवा कुछ नहीं है यह नहीं कहते हैं श्याम अर्जुन हम सब असत जो कुछ वही हूँ कुछ तो कुछ है ही नहीं है। तो इसको हम नहीं पकड़ते और, और पकड़ते हैं जो परम परम कल्याण श्रेष्ठ सुत्रिया उसके छोड़ देते हैं जो व्यवहारिक सुच क्रिया वाले का पकड़ लेते हैं अर्जुन और कृष्ण दोनों ही माया में आए हुए हैं <laughs> उपदेश भी माया नहीं होता है ब्रह्मता है कैसे तो सारा खेल माया में हो रहा है उपदेश कर्म गुरु सात तो अवतार सब सा माया में मन में माया में होता है जो माया हुआ ही कुछ नहीं है। तो बस एक ब्रह्मी और सब माया मात्र तो जानकर छोड़ दो ऐसे तो तो परमात्मा दूसरा है नहीं और दूसरा सब माया है ब्रह्म मैं बनाती तो है एक परमात्मा के पकड़ के बाकी सब थोड़े बहुत भूल जाए ब्रह्म का जगत मिथ्या है तो जगत में आए हुए हैं कि कहा सब जगत में साफ कल जगत मन में हो रहा ब्रह्म में कुछ नहीं हो रहा है सब जितना माया है भ्रम में भ्रांति है तो भ्रम भ्रांति में सब खेल हो रहा है सब के सब माया है और कुछ नहीं या तो सब तो सब माया जान के शांति हो के के सब ब्रह्म शांति हो जाए दोनों तरह शांति है या तो सब तो सब मालूम कभी शांति है असावा अच्छा तभी शांति है को साफ मान लो शांति है असावा तभी शांति है असात है फिर क्या शांति है शांति है असात है तभी शांति दूसरा पाए नहीं तो तो है ग्यारह तो <laughs> हुआ तू निश्चय करके एक ही है क्यों अपने को नहीं जानता है संपूर्ण शरीरों में बराबर तू है विचार किया गया है नाश से रहित तो है प्रभु तू ही सर्वकाल प्रकाशमान है और भेद से रहित तो है और फिर तू दिन को और रात्रि को किस प्रकार मानता है मैं नहीं होता जानना सुनना देखना सब द्वैत में होता है एक भी किसको कौन जाने जब एक ही है तो किसको जाने है? जानना सुनना देखना सब जो कुछ द्वैत द्वैत में होता है न एक ही है न देखना है न सुनना है न जानना है शांति है सब शरीर तैराई है सब कानों से सुनता है सब हाथों से देखता देता है सब आँखों से देखता है सब तैरई सब मंग है ये विराट का वर्णन है विचार किया गया है नहीं श्रोता को भी कहते हैं नहीं है सु है हमारे हाँ। तो अपने को मांग के परेशान हो रहा है दिन रात तो सूरज का वजह से है आत्मा में सूरज है ही नहीं चंद्रमा नहीं संसार नहीं तो नहीं, आत्मा में आत्मा का सिवा कुछ नहीं आत्मा ही आत्मा बाकी सब है तो सब आत्मा ही और तो सब नहीं तो सब ब्रह्म है या तो सब आत्मा ही है या सब तो ब्रह्म है कि नीचे है तो दुःख निकले एक ही आत्मा को निरंतर सर्वत्र एक रुम जानो मैं ध्यान करता हूँ आत्मा ध्यान का कर्म है इस प्रकार भेद से रहित इस प्रकार भेद को कहते हो इस प्रकार भेद से रहित इस प्रकार भेद कहते हो। जब सर्व आत्माएँ तो ध्यान किसका करता है सर्व आत्मा है तो ध्यान ज्ञान किसका ज्ञान किसका और कौन करे सर्वत्र आत्मा है तो ज्ञान करने वाले तो कहना कहा कैसे ही आत्मा है इसमें सर्व और सर्व नहीं है नहीं। तो हम ही नहीं रहे सबसे हाँ तो वह इसलिए दुख है, इस है न अपनी हसी मिटा जाना है इसमें समा जाना अपनी है अपनी हसी मिटाना है तब उसमें जाकर मिल जाना है अपनी हस्ती बनाए इसीलिए उसे अलग हो रहे हैं अपने हस्ती को अगर तुम हैं, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुल होता है, दाना जब खाक में मिल जाता है तो कैसा फूल फल उसमें से हम अपना मिटाना जानते नहीं अपना मिटान रहते जानना चाहते हैं, वो तो नहीं है इंद्रिय मन बुद्धि का उसे नहीं इंद्रिय मन बुद्धि शरीर कैसे उसको जानेगा अपने हस्ते मिटा देना है उसको पाना है तो सुप्रीम हमारी हंस नहीं रहते में तो छोड़ जाते हैं हमारी हस्ती मिट गई सब पकड़े हस्ती वाले भाई नहीं नहीं। तो, तो सुप्रीम हम जाते हैं तो साफ छोड़ के चले जाते हैं तो सब दुखों से मुक्ति मिल जाते हैं ऐसे जागत में साफ छोड़ दो हमारी तो हंस मिल जाएगी कैसे तो छोड़ते हैं ये yeah. कैसे छोड़ते हैं तो किताब नहीं माना कोई नहीं है। <laughs> मान है, <laughs> तो कोई पकड़ना ही है शरीर मन बुद्धि तो अपना माना है पकड़ना है अपना नहीं है जो अपना नहीं है उसको तो अपना, अपना, अपना मान लिया शरीर <laughs> मन बुद्धि कभी अपना नहीं होता है अपना मान गान के द्वारा आत्मा को देखना चाहते हैं ऐसे कभी आत्मा को जान नहीं सकते तोड़ना मैंने किसी को तोड़ना फोड़ना नुकसान नहीं करना है अपना नहीं मानना आ, बस मन से अपना है भी नहीं शरीर पांच भूतों का है इसमें अपना पाना क्या है अपना होता तो अपने बस में होता अब तो बीमार नहीं होने देते कमजोर नहीं होने बुढ़ापा नहीं आने देते मरने नहीं देते तो जिसको तुम्हारा अधिकार नहीं इसको अपना मानना है तो बीमारी है <laughs> अपना अधिकार नहीं है अपना मानना है इसे सारे दुख हो रहे हैं ऐसा छूट जाने वाले हैं कोई वाले नहीं वस्तु सत्य वस्तु का वास्तव से भेद कदापि नहीं कर सकती तो मिथ्या से सत्य में भेद कैसे होगा सत्य है है नहीं तो भेद क्या करेगा वापसी नहीं है उसे ध्यान जो होगा वो सब माया में ध्यान होगा ब्रह्म ध्यान का विषय नहीं है मन बुद्धि का विषय नहीं तो ध्यान का विषय कैसे होगा ध्यान मन बुद्धि करेगी मन बुद्धि से जो ध्यान होगा माया कहीं होगा माया कहीं कोई होगा न तो उत्पन्न हुआ है और न मरता है न तो तुम्हारा देह ही कभी है संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप ही है इस प्रकार प्रसिद्ध है और बहुत से श्रोती भी ऐसे ही कथन करती है तू न तो उत्पन्न है। नहीं है शीर्ष का है अज्ञान से जनाम जनम जीव जगत है सुसुप्ते में कोई नहीं है अज्ञान है, है।, है? अज्ञान से सामने आते हैं जागर जागत स्वप्न जागर से, से अज्ञान से निकला जागर जागृत स्वप्न अज्ञान से निकला ऐसे में जीव जगत इस ब्रह आत्मा ज्ञान इसी मुनि सब तो अज्ञान से निकले कहाँ से निकले अज्ञान फिर अज्ञान में समा जाते हैं सब होते तो सजा रहते हैं तो सारे अज्ञान रूप हुए सब तो अज्ञान रूप में एक आत्मा ही साथ बाकी सब अज्ञान सफ है आगे चलो तो सब और सब दोनों ही झूठे में सब है न <laughs> जो चेतन बाधा और आभ्यंतर है वह कल्याण स्वरूप सब स्थानों में सर्वकाल विद्यमान है तो तू ही है इधर उधर भ्रांत होकर पिशाच की तरह क्या तू तो दौड़ सकता है चौदवा <laughs> अपने मन तेरे सिवा कोई नहीं है कहाँ दौड़ सकते साफ तेरा संकल्प है तेरे सिरा कोई नहीं है अपने संकल्प हो तो अपने से भिन्न मानकर दौड़ता आपके साफ वे वर्षो तेरा संकल्प है जीव जगत ईश्वर साफ तेरा संकल्प है तो, तो, तो, ता बस तो है, उसको गैर मानते चले भाग दौड़ कर तू है तेरे सुगार कोई नहीं है माना के तब तो दुख बना रहेगा जब तक तो माना के दुख का छुटकारा नहीं होगा होना फिर फिर दुख देगा दूसरा आएंगे तो दुख कौन देगा तो अपने में कोई दुख देता है तो तेरे ही क्या है हाँ दूसरा कौन है आप ही अपने को दुख दिया अपने क्या कर लिखी वहाँ तो दूसरा कोई है नहीं दोनों सुख भी ही अपने को दिया दुख भी आप ही अपने को दूसरा कौन है कोई नहीं। रोजगार कोई नहीं है बात इतना ही है किसी के लिए बड़ा-बड़ा बड़े ग्रंथ पंथ मजा संप्रदाय हल करने के लिए लगे हैं तो हल रोजगार <laughs> कोई नहीं है <laughs> को मान मानते प्रशान होना तो मानते रहो भी तो क्या है कुछ नहीं मां है मान पे संकल्प तेरा संकल्प है हम इस पर ध्यान नहीं देते इसीलिए हट जाता है ध्यान नहीं देते हम तेरे सिवा कोई नहीं कल है कोई तुम्हें दूसरा कोई नहीं है देखा कर पाप देखना है तो देखो देख पाप है मैं कहते द्वैत तो दिखना नहीं चाहिए ना फिर द्वैत है नहीं सब द्वैत है तो द्वैत द्वैत कहाँ सब ब्रह्म जान लो तो दो जब तक ऐसा ज्ञान है, है। दुख मिटेगा भी नहीं और बाकी सब जाना चेतन में है कई चेतन सब में व्यापक है सब में पूजा कराना है शरीर साफ जड़ है चाहे किसी का हो देवता का हो बैत हो मनुष्य को ये सब जड़ हैं एक ही चेतन सब में प्रवेश करके दीग उसके सबको चला रहा है शरीरों को हम देखे डर जाते हैं शरीर साफ जड़ है शरीर कुछ नहीं करता हमारा जैसा भाव है वैसे ही दिखने लगता है वैसे ही करता भी है एक ही चेतन और बाकी सब जड़ है वे जड़ को छोड़ के एक पकड़ रहे हम शरीरों का देखते हैं भ्रम हो जाता है शरीर साफ जाना है कई धातु के बने हैं सभी शरीर पांच तत्वों से बने इसे सब एक है आत्मा भी सब का एक है शरीर देखी सभी सब एक है आत्म दिखी सभी सब एक है निश्चा मानना है अज्ञान है बेटी से तो सब सही है गरीब बेटी से सब एक ही है सब पांच सपनों के बने हैं यही पराब है दूसरा ऐसे हम दुखी रहते नहीं है सर तेरे सीधा किसी की सत्ता नहीं है मान मान के परेशान हो रहे मेरे को डराने वाला मारने वाला कोई नहीं पैदा हुआ आगे होगा भी नहीं मान मान के हम परेशान हो रहे हैं जब तक तो तो दूसरा मान रहे तब तक भय की सत्ता है सब जगह रूप है बड़ा बुरा नहीं तो सब इस कौन किसके मरेगा और कौन किसको भी प्रश्न ही नहीं रहा ईश्वर ही ईश्वर अकेला विचर रहा तो संस्कार जरा हिल आप इतने सालों से एक रस तो सुना रहे हैं बिना थके आप सुना रहे तुम्हारे में नहीं वर्तते हैं और मेरे में भी नहीं वर्तते हैं तुम भी और मैं भी और नहीं है और यह दृश्यमान जगत भी वास्तव नहीं है केवल आत्मा ही निश्चय कर के सर्वरूप है मैं दिख रहा है हाँ। अपना आत्मा ही सारूप में दिख रहा हूँ कुछ नहीं, तो नहीं है तो फिर प्रेम क्यों नहीं उमड़ता दूसरा मानते हैं चोर साधु भरा बुरा मानते हैं प्रेम कैसे बुरा प्रेम तो किसी से करते हैं कोई पुरानी पदार्थ से करते हैं सब में कहा करते हैं यही कहते हैं अगर सब अपना ही स्वरूप आत्मा ही है जाना तो हो जाएगा प्रेम फिर प्रेम किसे करेगी सब अपना ही स्वरूप सब आत्मी है आप ये प्रेम और प्रेम हो जाएंगे राग नहीं दोनों सोलहवा तो भी पंचक का निश्चय करके तू भीड़ वह नहीं है तुम्हारे भी नहीं है तू ही निश्चय करके परम तत्व हो इसी हेतु से इस वास से तू संतप्त होते हो नहीं है, हाँ। तो आपना है, जाना हाँ। तू अपना आगे चल के गैर चेतन का विभाग नहीं है बहुत माया का कार्य है जो है नहीं सब माया का कार्य है नहीं ये कहीं आत्मा है बाकी सब माया मात्र है पूरा कुछ नहीं एक आत्मा ही को न जाना ऐसी सब दिख रहा है एक आत्मा को जाना से सब आत्म रूप नहीं हो जाएगा आत्मा कुछ नहीं होते आत्मा को नहीं जानते है दिन बिख रहे आत्मा अपना स्वरूप है स्वरूप में सब कुछ भी नहीं है